It's ten a.m. Sunday morning. You are listening Radio Free Nashville LP Pasco one hundred three point seven and one hundred seven point one FM in and around Nashville area. And if you are not in and around Nashville area, you can uh, still listen to all the programs by live streaming us anywhere around the globe at Radio Free Nashville dot o r g.

and the easiest वे इज टू हैव अ फ्रप ऑफ रेडियो फ्री रॉस फोर on your mobile devices, then you are just a click away. Program प्रोग्राम का नाम है देसी जायका जिसमें थोड़े गाने थोड़ी बातें लेकर एक बार फिर आपके साथ मैं हूँ पूजा देसी जायका के सभी सुनने वालों को पूजा का प्यार भरा नमस्कार आज हम बॉलीवुड की जिस शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं

शी जस्ट टर्न एटी फोर ऑन सेप्टेम्बर एथ पर उनकी आवाज़ पर उनकी उम्र का कोई असर नहीं दिखता और जब उनसे इनका इस बात का राज पूछा गया तो उन्होंने बताया कि आज भी वो हर दिन at least दो घंटे रियाज़ करती हैं जो हमें बताता है कि भाई सिर्फ सफलता पाना ही काफ़ी नहीं होता उसको बनाए रखने के लिए भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है

देसी जायका के सभी सुनने वालों की तरफ से आशा जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई आज बातें होंगी आशा भोसले के जीवन की संघर्ष और सफलता की शुरुआत करते हैं आशा जी के शुरुआती करियर के कुछ सुपरहिट गीतों की झलक से सुनिए

पूड़े जब जब जुल में तेरे कूड़े जब, जब तेरी कामारी का दिल मचले, मचले का दिल मचने जिले जब ऐसे चिकने चेहरे वो जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे ना नजर पिस

तो कैसी न बजा दुखने जिंद मेरी

तक मेरे तक गए जिंद मेरी मेरिए

देखा वाइड रेंज ऑफ आशा जी पान खाए सैयाह हमारा फिल्म का नाम तीसरी कसम और फिल्माया गया वहीदा रहमान पे आइए मेहरबा बैठिए जाने जा फिल्म का नाम हावड़ा ब्रिज फिल्माया गया मधुबाला पे और इस गाने के बीच में द साइज द अदा द फॉज इट्स जस्ट ब्यूटीफुल उन्हें जब जब जुल्फे मेरी ये ओ पी का संगीत दिलीप कुमार और वैजंती माला फिल्माया गया फिल्म का नाम नया दौड़ और आवाज़ अफकोर्स आशा भोसले की

आशा जी का जन्म हुआ सांगली महाराष्ट्र में इनके पिताजी स्वर्गीय दीनानाथ मंगेशकर मराठी म्यूजिकल स्टेज के काफ़ी जाने माने क्लासिकल सिंगर थे पर जब आशा जी सिर्फ नौ साल की थीं तभी इनके पिताजी का निधन हो गया इनका परिवार सांगली से पुना पुणा और फिर मुंबई आ गया आशा जी और उनकी बड़ी बहन लता जी ने परिवार को सपोर्ट करने के लिए उस वक्त फिल्मों में गाना शुरू किया

पचास के उस दशक में हिंदी प्लेबैक सिंगिंग में शमशाद बेगम और गीता रॉय के नाम बुलंदियाँ छू रहे थे लता जी का भी नाम बहुत जल्दी उन नामों के साथ जुड़ने लगा पर पर आशा जी को सफलता पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा आशा जी की पहली शादी परिवार की रजामंदी के बिना उनसे उम्र में थोड़े बड़े गणपत भोसले के साथ हुई उस वक्त जिस वक्त वो सिर्फ सोलह साल की थी

पर परफॉर्चुनेटली वो शादी ज़्यादा वक्त नहीं चली और वो अपने दो बच्चों के साथ जब वो प्रेगनेंट थीं उसी वक्त उनको उनसे अपने पति से अलग हो गई और अब उनके ऊपर बच्चों की भी जिम्मेदारी थी एक इंटरव्यू में आशा जी बताती हैं कि आ, वो शुरुआती दिनों में उन्हें सिर्फ वो गाने मिलते थे

जो जिसको बड़ी आ, सिंगर्स गाने से मना कर दिया करती थी बी ग्रेड और सी ग्रेड की फिल्मों में या फिर साइड हीरोइंस के या फिर सिर्फ डांस नंबर्स बट उस वक्त उन्हें अपने बच्चों की जिम्मेदारी थी उनको पालना था और पैसे की ज़रूरत थी तो वो कहती हैं कि सुबह सात बजे सब घर से काम निपटा के वो अपने घर से एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो से तीसरे स्टूडियो काम की तलाश में भटका करती थी और

शाम रात तक वो घर आ पाती थीं कई बार पैसे मिलते थे कई बार पैसे नहीं भी मिल पाते थे आम, कभी कभी वो घंटों स्टूडियो में बैठ के प्रोड्यूसर का इंतजार करती रहती थीं टू गेट द मनी फॉर हर सॉन्ग एंड बाद में पता चलता था प्रोड्यूसर तो कब के घर चले गए सो so, बताने का मतलब कि ऐसे ही बुलंदियों पे कोई सितारा नहीं पहुँच पाता उन्होंने बहुत संघर्ष के दिन देखे हैं बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा

पर इतनी मुश्किलों का सामना करने के बावजूद आशा जी ने उसका असर अपनी आवाज़ और सख्त शख्सियत पर कभी पड़ने नहीं दिया वो कभी निराश नहीं हुई वो जो भी गाना सामने आता था उसे पूरे दिल से गाकर उसको निखार देती थी नया दौर में ओपी पी के साथ आशा जी को बड़ा ब्रेक मिला और आशा जी कहती हैं कि कभी कभी किसी किसी मूवी में उनको सिर्फ एक दो गाने मिलते थे पर वो एक दो गाने ही धूम मचा देने के लिए काफ़ी होते थे

चलिए सुनते हैं ऐसे ही कुछ गाने झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में झुमका गिरा झुमका गिरा झुमका गिरा हाय हाय सो ये जो क्लिपिंग थी ये जस्ट फ्यू डेज पहले शी रिकॉर्डेड इन इन अ इंटरव्यू सडनली समोनास इन शी जिंग इन

एटी देखिए एटी फोर की एज में ये गाना उन्होंने ऐसे ही यकायक गुनगुनाया तो कैसा साउंड किया अब सुनिए द ओरिजिनल सॉन्ग झुमका

नाम ज्वल थी रात अकेली है गा रही थी तनूजा पर्दे पर म्यूज़िक एस डी बर्मन का और आवाज़ आशा जी की पर्दे में रहने दो इट्स फ्रॉम मूवी शिकारी आशा पारख पर फिल्माया गया संगीत शंकर जयकिशन का और आवाज़ एक बार फिर आशा ताई की झुमका गिरारे जो अभी आपने उनकी आवाज़ में भी सुना जिसमें आज भी वही खनक है इस फिल्म का नाम था मेरा साया और पर्दे पर साधना

म्यूजिक मदन मोहन जी का तो सिक्सटीज वॉज फेमस फॉर इट्स इमोशनल एंड मेलोडियस सॉन्ग्स बट आर डी बर्मन इंट्रोड्यूस्ड हॉप स्टाइल कैबरे सॉन्ग एंड आशा जी वॉज द ओनली वन दैट टाइम हु मैच्ड दैट एंथ्यूजियाज्म दैट एनर्जी दैट विजन विद हर सल्ट्री वॉयस एक बड़ा मज़ेदार किस्सा आशा जी बताती हैं

एक बार एक पर्टिकुलर गाने के लिए पंचम ने आडी बर्मन साहब ने उनको बुलाया और जब उन्होंने उस गाने के बारे में बताया तो उसे सुन के आशा जी ने कहा आई डोंट थिंक मैं नहीं गा सकती ये गाना तो पंचम जो थोड़ा बहुत उस समय आशा जी को जानते थे शादी उन लोगों की बहुत लेटर हुई ये बात मैं बता रही हूँ नाइनटीन की तो उन्होंने आशा जी को वो जानते थे कि कैसे इनको लाइन पे मतलब उनसे गंवाना है तो उन्होंने कहा

अच्छा अगर आप नहीं गा सकती हैं तो देखते हैं फिर गाना बदलते हैं दैट्स अ चैलेंज फॉर अंगर सो शी से ओके मैं ट्राई करती हूँ वो गाना था पिया तू अब तो आजा अपट्स एन डिफरेंट थिंग्स विच आर डी बर्मन वॉन्टेड हर टू सिंग इन दैट काइंड ऑफ सॉन्ग सो जब वो वहाँ से स्टूडियो से वापस लौट रही थी तो वो अपनी कार में पीछे बैठी थी और उस गाने का जैसा आर डी जी ने बताया था कि ऐसा है आ जा आ जा देट थिंग शी वॉज़ ट्राइंग टू

रिहर्स आह देट काइंड ऑफ तो जब वो घर पहुंची गाड़ी घर पहुंची तो उनका ड्राइवर बोला ताई गाड़ी हॉस्पिटल ले लूं एंड आशा जी ने पूछा क्यों भाई एंड वो बोला आप पूरे रास्ते आपकी सांस बहुत अजीब साउंड कर रही थी हाँ हाँ कर रही थी तो ऐसी थी आशा जी कि वो अपने गानों में डूब जाती थी और उन्हें परफेक्ट बनाने के लिए वो किसी भी

मतलब कुछ भी करती थी कि कैसे उस गाने को वो सुपर परफेक्ट बनाए इस वाक्य के कई सालों बाद uh, 1980 में फिर पंचम और uh, आशा जी की शादी हुई uh, और इस डुओं ने बहुत सारे इस जनरा के गाने दिए तो सुनते हैं झलक उनके गानों की एंड फ्यू मोर फ्रॉम दिस जनरा सुनिए

जा

मूवी दम्, का नाम हरे कृष्णा हरे राम म्यूजिक आर डी बर्मन का और पिया तू अब तो आजा आ जायर दट सांसो की आवाज जो एकदम शुरू में थी हा हा हा हाट दी वॉज टॉकिंग अबाउट इन दैट इंटरव्यू फिल्म पर म्यूजिक आर डी बर्मन का और फिल्म का नाम कारवा अगर आप प्रोग्राम के दौरान हमें कुछ कहना चाहते हैं तो नंबर है सिक्स वन फाइव

Um, आप इस नंबर पर हमें टेक्स्ट कर सकते हैं एंड विल गेट द टेक्सट एंड रिप्लाई टू इट बैक टू अर्थ प्रोग्राम एटीज़ में आशा जी के uh, इन गानों ने धूम मचा रखी थी बट यू नो वट उनको पहला म्यूजिक नेशनल अवार्ड दिलवाया एक गज़ल ने जी हाँ इतने सारे पॉप और uh, uh, कैबरे सॉन्ग सुपर हिट सॉन्ग्स

छोड़कर उनको पहला अवार्ड दिलाया एक गज़ल ने मशहूर म्यूज़िक डायरेक्टर ख़याम के साथ बनी उमराव जान में आशा जी की आवाज़ एक अलग ही गहराई के साथ उभर कर आई एंड शी वन आ फर्स्ट फिल्म फेयर अवॉर्ड फॉर नेशनल फिल्म फेयर अवॉर्ड सारे उन गज़लों के लिए खयाम साहब ने जब उनको अप्रोच किया था तो शी सेड शी वॉज़ नॉट वेरी श्योर देट शी कैन सिंह दोस्त खैन बट ख़याम जी ने उनकी नोट्स uh, को हाफ अट

Down किया and uh, help her to get through this and she in interview she said uh, well she even didn't know that she can sing that differently so and there is another song which she got the लेटर filmfare award अवॉर्ड आपको जान के हैरानी होगी कि उनको इस गाने के लिए अवॉर्ड मिला पर यह गाना कभी पिक्चराइज ही नहीं किया गया और इतना चाट बस्टर गाना हुआ सुनवाती हूँ आपको वो एक गज़ल

उमराव जान से और फिर वो गाना जो कभी पिक्चराइज नहीं हुआ बट गाट आशा जी अ फिल्म फेयर अवार्ड सुनिए

such a hauntingly song this one um, इसमें आशा जी की आवाज़ बिल्कुल दिल को छूती है मेरा बहुत फेवरेट सॉन्ग है इसमें म्यूज़िक बहुत कम है ये फ़िल्म प्राण जाए पर वचन न जाए से था और ये कभी भी picturized नहीं किया गया ये song but इसके लिए उनको filmfare award मिला और पहला आपने सुना film थी उमराव

शहर यार के लिरिक्स थे उसमें और ख़याम का म्यूज़िक था और पर्दे पर थी रेखा जी तो एट्टीज़ में आशा जी के गानों ने धूम मचा रखी थी अब आ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आशा जी की बड़ी बहन हैं लता जी लता मंगेशकर जिनको सुर सामा का खिताब मिला हुआ है एंड शी गॉड सक्सेस

वेरी अर्ली देन कंपेयर टू आशा जी तो एक इंटरव्यू में जब आशा जी से पूछा गया कि uh, आपको क्या ऐसा लगता है कि लता जी ने आपको ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया तो आशा जी ने कहा कि uh, अगर uh, लता जी ने उनको प्रोफेशनली सपोर्ट किया होता तो ये सच है कि उनको थोड़ी

कम संघर्ष करना पड़ता और सफलता जल्दी मिल गई होती पर तुरंत ही उन्होंने इस इस बात को भी कहा कि आ, उनके परिवार में मंगेशकर परिवार में प्रोफेशनली कोई फेवर करना ऐसा अच्छा नहीं माना जाता तो इसलिए दे ऑल बिलीव कि सबको अपनी कला के बल पर आगे बढ़ना चाहिए तो उनके परिवार में

पांच भाई बहन थे वो लोग उनकी छोटी बहन उषा मंगेशकर उनके छोटे भाई हृदयनाथ मंगेशकर भी इस फील्ड में थे पर सब अपने अपने ढंग से इस क्षेत्र में आगे बढ़े और प्रोफेशनली उन्होंने किसी को भी आगे आई मीन I mean, उसका वो नहीं कि उसका फ़ायदा नहीं उठाया एक दूसरे के स्टेटस का तो लता और आशा जी का एक गाना जो इन्होंने साथ में गाया है

बड़ा ही प्यारा गाना है और दोनों गायिकाओं की आवाज़ एक गाने में सुनने का मज़ा ही कुछ अलग है सुनिए इस गाने को मन मन क्यों क्यों

थी रात को बिला हो बिला मे...

की चुराई आधी रात को

वहका रे वह का आपने सुना लता और आशा जी की आवाज़ को एक साथ इस गाने में फिल्म का नाम था उत्सव और पर्दे पर थी रेखा और अनुराधा पटेल वॉट दस अनुराधा पटेल <laughs> आप सुन रहे हैं देसी जाय का थोड़े गाने थोड़ी बातें ऑन रेडियो फ्री नेशनल कम्युनिटी रेडियो विच रन ऑन द सपोर्ट ऑफ द लिसनर्स लाइक यू एंड दिस पार्ट ऑफ प्रोग्राम वॉज स्पॉन्सर्ड बाय

um brought to you by the Tennessee Prompters the region's largest full service teleprompter provider with nearly 3 decades of experience offering an extensive inventory of service from convention speeches to video productions and beyond so is that uh, aap bhi radio free nashville ke sponsor ban sakte hain aur aap

के बिजनेस और उसके स्पेसिफिकेशन को डिफरेंट टाइम डिफरेंट प्रोग्राम्स में अनाउंस किया जाएगा इफ़ यू वांट टू डू दैट यू कैन गेट इन टच विद अनिरुद्ध और आई एंड वी विल प्रोवाइड यू ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट इट। देयर आर सम क्विक अनाउंसमेंट्स। फर्स्ट इज़ म्यूजिकल रेन नेशनल बेस्ड म्यूजिक बैंड

a fund raise uh, they are doing a fundraiser in ganesh temple bellevue they are bringing live music in three languages live songs tamil telugu and hindi uh, the event will be on september 16th at 6 pm at ganesh temple and you will get more information uh, on their facebook page which says musical rains second is

as we all know right now our country is facing the wrath of nature in form of two hurricanes first harvy and now arma which is beating down the florida coast right now our prayers for all the people who are affected by that indian association of nashville along with all regional associations coming together to raise money for harvy relief fund um please go ahead and support them

in whatever way you can link to give your donations is found on i n page um on facebook aap sun rahe hain desi zaika aur aaj baat ho rahi hai one of india's most admired and prolific artists vivacious and versatile aasha bhosle ki well back to our program now aasha bhosle ji ko for she was the first indian singer to be nominated for a grammy

Yes, it is a big honor. The nomination was for the album Legacy that had twelve beautiful classical numbers uh, with Ustad Ali Akbar Khan with his sitar. In two thousand five, she was nominated for the second Grammy, जिसमें उन्होंने च्रोन्स क्वार्टेट टाइटल यू हैव स्टोलेन माय हार्ट, आर.डी. बर्मन के गाये गानों का रिमिक्स था. And <laughs>

एक इंटरव्यू में जब रीमिक्स की बात चली तो बड़ी ही मज़ेदार बात आशा ताई ने बोली उन्होंने कहा उन्हें रीमिक्स ब... मतलब वो रीमिक्स इसलिए गाती हैं क्योंकि जो उनके गानों के रीमिक्स बन रहे थे उससे वो खुश नहीं थी पूछा गया क्यों भाई तो उन्होंने कहा कि देखिए गाना था छोड़ छोड़ दो आचल जमाना क्या कहेगा इसका रीमिक्स जब बना तो

उन्होंने जब उसको देखा तो जो जिस पे फ़िल्माया गया था वो तो जीन्स और पैंट्स में थी आंचल तो था ही नहीं तो बोली गाने का तो सारा मीनिंग ही कहीं का कहीं पहुंच गया तो शी डिसाइडेड कि वो आर डी जी के साथ जो उनके सुपर हिट फेवरेट सॉन्ग्स हैं उनका रीमिक्स वो खुद ही बनाएंगी विच ना गेट हर नॉमिनेशन फॉर द सेकेंड ग्रामी इन टू थाउजेंड फाइव विच एंड जब इसी बैंड के एक सदस्य ने इनको लंडन में एक uh,

Actually not London, New York में एक प्रोग्राम में जब इनका इंट्रोडक्शन करा रहे थे तो सुनिए उन्होंने क्या बोला He said, it has been like introducing an Indian version of Elvis to a whole new generation. I think it's a very प्रेस्टिजियस थिंग टू बी सेड बाई सम राय ओके आयशा जी इन प्लेबैक सिंगिंग शी इज इन प्ले बैक सिंगिंग फॉर पास सेवेंटी ईयर्स

प्लस ईयर्स तो उन्होंने तनुजा जी के लिए भी गाने गाए और फिर उनकी बेटी को भी आवाज़ दी इसका मतलब जनरेशंस आती गईं जाती गईं पर आशा जी उन्हें अपने सुरों से ऐसे ही सजाती रहीं शी कैन यू बिलीव शी वाज 63 व्हेन शी सेंग दिस सॉन्ग सुनिए

मेरे बाबा मैं मैं चली मैनो बचा जरा सा झूमलू में अना जरा सा झूम अब न

देखा कि जरा सा झूम लो मैं काजोल रंगीला में उर्मिला मुझे रंग दे रंग दे मूवी तक्षक फिल्माया तब्बू पर और कहीं आग लगे लग जाए एआर रहमान का म्यूजिक और आवाज़ दी ऐश्वर्या को कितनी वर्सिटाइल है हमारी आशा दाई आशा पारेख और वैजंती माला से लेकर आज जब इन हीरोइंस को उन्होंने आवाज़ दी तब भी आवाज़ की मधुरता वही है आई शी वॉज सिक्सटी थ्री शी

हैट दैट रंगीला सॉन्ग और ताल सॉन्ग सो इट वॉज सेड दैट आशा जी वॉज ऑलवेज गाने के पहले पूछती थी कि भाई ये गाना किसपे फिल्माया जाना है तो उसके हिसाब से उस एक्ट्रेस की पर्सनैलिटी और उस मूवी में उसके किरदार के हिसाब से वो गाने में कुछ ऐसा ट्विस्ट डालती थी कि बस गाने में जान आ जाती थी

और जैसा आपने देखा कि हाउ फेबिलज़ हर रेंज इज़ नॉट जस्ट वॉइस द अडेप्टबिलिटी टू फ्राम सचिन देव बर्मन म्यूज़िक टू वर्नु मलिक एंड रहमान साहब आशा जी ने 12,000 हज़ार से ज़्यादा गाने गाए हैं इन मोर देन 20 लैंग्वेजेज़ ऑल टुगेदर और इसके लिए इनका नाम गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें दादा साहब फालके अवार्ड और पद्म भूषण दिया शी

Had, um, और फिल्मों के अलावा आशा जी ने प्राइवेट एल्बम में भी गाने गाए द सोंग्स many of her सेंग मैनी ऑफ अर ओल्ड सॉन्ग फ्राम इन फॉर्म ऑफ री मेक्स जैसा मैंने पहले बताया था which, by the way, she was um, nominated as a uh, to get the Grammy award द from her private album bringing the taste of some of her famous songs from her private albums for you सुनिए

Um okay. Yeah, we go.

सो so, so, ये थी कुछ झलक उनके प्राइवेट एल्बम्स की um,

आशा जी के बारे में आज बहुत सारी बातें की हैं एक बहुत अच्छी सिंगर होने के साथ साथ वो एक बहुत अच्छी कुक भी है उन्हें खाना बनाने का बहुत शौक़ है कहा जाता है कि उनका प्रॉन टाटीज़ और पाया इट्स वेरी फेमस तो उन इसी शौक़ के चलते शी हैज़ लॉट्स ऑफ रेस्टोरेंट्स इन दुबई एंड डिफरेंट कंट्रीज़ विच कॉल्स लाइक द नेम इज़ लाइक आशाज़ सो उनके उनकी रेसिपीज़ विच आर बर्मन की फेवरेट हुआ करती थी और पीछे चलते उनके गाने

तो ऐसा है आशा जो रेस्टोरेंट है उनका एम्बियंस होप यू के रच टू डाइन इन देयर चलते इस टाइम टू गो अब पूजा को इजाज़त दीजिए अगले हफ्ते फिर इसी वक्त आपसे मिलूँगी मैं uh, तब तक अपना ध्यान रखिएगा uh, खुश रहिएगा और प्लीज़ अगर मौका मिले तो फेसबुक पेज पर जाकर हमें बताइए हाउ डू यू लाइक इट एंड वाट एल्स डू यू वॉन्ट टू हियर आप पूजा को इजाज़त

सुनिए ये लास्ट गाना जो विद्या पे फिल्माया और टू हंड्रेड टू सेवेंटीन में उन्होंने गाया सुनिए हाँ।